अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या से सिद्ध के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग-अलग प्रकाशित करने चाहिए जिससे प्राणियों के रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो फिर भी अगले मंत्र में ईश्वर का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है दूत शब्द का अर्थ दो पक्षों में समझना चाहिए अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुंचाना ईश्वर पक्ष तथा दूसरे से दूसरे देश में पदार्थों का पहुंचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया है जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्व साक्षी का ध्यान करते हैं वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अकंत सुखों को प्राप्त होते हैं तथा जो युक्त से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि से संयुक्त करते हैं वे भी योद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है उस अग्नि से मनुष्य को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहिए इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो वह अपने काम सिद्ध के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्ध करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है तथा पहले मंत्र में चकार की अनुवृत्ति की है हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है इस कारण नवीयसा इस पाद का उच्चारण किया है जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत् शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोंक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेद वाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्या दान से प्रसन्न करता है वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कला कौशल में युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रियाकांड का सेवन करता है इस 12वें सूक्त के अर्थ की अग्नि शब्द के अर्थ के योग से 11वें सूक्त के अर्थ से संगत जाननी चाहिए यह 12वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ अब 13वें सूक्त के अर्थ का आरंभ करते हैं इसके प्रथम मंत्र में परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण करके विमान आदि यानों में सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले अग्नि की अच्छी प्रकार योजना करता है उस मनुष्य के लिए वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्ध कराने वाला होता है अगले मंत्र में शरीर आदि की रक्षा करने वाले भौतिक अग्नि के गुण वर्णन किए हैं भावार्थ जब अग्नि में सुगंध आदि पदार्थों का हवन होता है तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध तथा शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है तथा उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है अगले मंत्र में मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्त से ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता कराने वाला है उस अग्नि की सात जीभें हैं अर्थात काली जो कि सुभेद आग रंग का प्रकाश करने वाली कराली सहने में कठिन मनोजवा मन के समान वेग वाली सुलोहिता जिसका उत्तम रक्त वर्ण है सुधुम्र वर्णा जिसका सुंदर धूम लासा वर्ण है स्फुलिंगिनी जिससे बहुत से चिन्हगे उठते हैं तथा विश्वरूपी जिसका सब रूप है यह देवी अर्थात अतिशय करके प्रकाशमान और लीलाय माना प्रकाश से सब जगह जाने वाली सात प्रकार की जीवाएं अर्थात सब पदार्थों को ग्रहण करने वाली होती हैं इस उक्त सात प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में मनुष्यों को उपकार लेना चाहिए उक्त अग्नि इस प्रकार उपकार में लिया हुआ जिसका हेतु होता है सो उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त पृथ्वी जल और अंतरिक्ष में गमन का हेतु तथा अग्नि वा जल आदि पदार्थों से संयुक्त तीन प्रकार का रथ कल्याण कारक तथा अत्यंत सुख देने वाली होकर बहुत उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होता है फिर वह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से क्रिया में युक्त किया हुआ क्या करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ विद्वान लोग अग्नि में जो घृत पदार्थ छोड़ते हैं वे अंतरिक्ष को प्राप्त होकर वहां के ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं और वह शुद्ध हुआ जल सुगंधि आदि गुणों से सब पदार्थों को आच्छादन करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है अब अगले मंत्र में घर यज्ञशाला और विमान आदि रथ अनेक द्वारों के सहित बनाने चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ मनुष्य को अनेक प्रकार के द्वारों के घर यज्ञशाला और विमान आदि यानों को बनाकर उनमें स्थित होम और देशांतरों में जाना आना करना चाहिए यह 24वां वर्ग समाप्त हुआ उक्त कर्म से दिन रात सुख होता है सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है भावार्थ मनुष्यों को जो उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार लेवें क्योंकि रात्रि दिन सब प्राणियों के सुख दुख का हेतु होता है अब अगले मंत्र में उन अग्नियों का उपदेश किया है जो शुद्ध करने वाले विद्युत रूप से अप्रसिद्ध और, और प्रत्यक्ष स्थूल रूप से प्रसिद्ध हैं भावार्थ जैसे एक बिजली वेग आदि अनेक गुण वाला अग्नि है इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि भी है तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अच्छे प्रकार क्रियाओं में नियुक्त किए हुए शिल्प आदि अनेक कार्यों के सिद्ध के हेतु होते हैं इसलिए इन्हीं से मनुष्यों को सब उपकार लेने चाहिए वहां तीन प्रकार की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए इस विशे का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुस्यों को इडा जो की पठन पाथन की प्रेणा देन हारी सरस्तती जो उपदेश रूप ज्यान का प्रकाश करने तथा मही जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है ये तीनों वाणी कुतर्क से खंडन करने योग्य नहीं हैं तथा सब सुख के लिए तीन प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिए जिससे निश्चलता से अविद्या का नाश हो फिर वहां क्या-क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्य को अनंत सुख देने वाले ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए तथा जो यह भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने सब रूप गुण और पदार्थों का प्रकाश करने सबसे उत्तम और हम लोगों की शिल्प विद्या का अद्वितीय साधन है उसका उपयोग शिल्प विद्या में यथावत करना चाहिए वह अग्नि किससे प्रजलित हुआ इन कार्यों को सिद्ध करता है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों से पृथ्वी तथा सब पदार्थ जलमय युक्ति से क्रिया से युक्त किए हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निर्मूलता से बुद्धि और बल को देने के कारण ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्य गुणों का प्रकाश करते हैं